संन्यासीगण, उपस्थित आ पुरुषों पूजा की ओर मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचार्य होदेश मंत्री का प्रारंभ करते हैं प्रारंभ करते हैं बान प्रस्त आश्रम से तो बान प्रस्थ आश्रम में जो बाण प्रस्थ शब्द है ये हमें एक सूचना देता है कि अब तुम घर में मत ठहरो घर में ठहरेंगे तो अव्यवस्था होगी बच्चों को क्योंकि जब बड़ी उम्र के लोग घर में ही पोते पोती का मुंह देखने के इच्छुक होते हैं आकर्षण रहता है मेरा पोता मेरा पड़पोता मेरी पोती तो ये आकर्षण ही उन्हें आध्यात्म में प्रवेश नहीं करने देता उन्हें धर्म नहीं सोचता है धर्म की ओर से उनकी आंख बंद रहती है तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जीवन को व्यवस्थित चलाने के लिए हमने कुछ व्यवस्था दी है और उस व्यवस्था में अगर आप जीते हैं उस व्यवस्था की अगर आप इज्जत करते हैं उस व्यवस्था को अगर आप आदर देते हैं तो आप किसी भी आश्रम में हैं हम किसी भी आश्रम में हैं उस आश्रम में हम अपनी प्रसन्नता को साहस को विवेक को बनाए रख सकते हैं और यदि हम इस आश्रम व्यवस्था को विकृत कर देते बिगाड़ देते तो चाहे हम जिस भी आश्रम में है हम किसी भी आश्रम में अपने जीवन यात्रा को चला रहे हैं अगर हम उस आश्रम को विकृत करते हैं उनकी मर्यादाओं को एक एक करके तोड़ते चले जाते हैं तो आश्रम के विकृत होने से जीवन भी विकृत हो जाता है इसलिए यहां पर कहा है कि बाणपस का मतलब बने समूह प्रतितिष्ठते, अर्थात जहां पर बनों का समूह है एक वृक्ष को तो हम वन नहीं कह सकते एक वृक्ष को तो हम केवल वृक्ष कह सकते हैं और दो वृक्षों को हम वृक्षों कह सकते हैं दो वृक्ष तो जहां पर बहुत सारे वृक्ष हो जिनकी गणना हमारे लिए संभव नहीं है उनमें छोटे भी हो सकते है बड़े भी हो सकते उसी को वन की संज्ञा दी है और वो वन कैसे हो वो मनुष्य के रहने लायक होने चाहिए अब दंडकार बापस्ती तो रहते नहीं थे कि दंड का में आतंकवादी थे या उस समय की भाषा में राक्षस लोग रहते थे और कुछ रहते भी थे तो बिचारे वो डरे डरे रहते थे, थे पर जिस क्षेत्र में राक्षस रहते थे उस क्षेत्र में मुनियों का आना जाना निश्चित रहा होगा बान पस्ती वहां पर नहीं जा सकता क्योंकि मार मार के वो खा जाते थे खाते थे या मारते थे तो कहते हैं कि जब ऋषियों ने राम को कहा कि आप हमारे दंडकारण में जो उत्पाती लोग हैं उनका भी सुधार करो उनको भी दंड दो तो कथा जैसे बताती है जैसे हम सीरियल में देखते हैं, कि एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था हड्डियों का तो राम ने पूछा कि भाई ये क्या है हड्डियों का पहाड़ बोले ये इन उत्पातियों ने ऋषियों को मार मार करके ये हड्डियों का ढेर लगा दिया तो वो वान यहां पर नहीं उस बानप्रस्थ की ऋषि चर्चा नहीं करें, वो कर रहे हैं कि ऐसे वन को गमन करो ऐसे वन में जाओ जहां पर आपके लिए फल हो सुंदर सुंदर फल होने चाहिए फलों से लदे वृक्ष होने चाहिए सुंदर फूल होने चाहिए जो दूसरे बान हैं, उनके साथ में जाते ही आप उनके साथ में मेल मिलाप कर लें, ना कि विरोध कर ले और ना वो पहले वाले नए वाले का विरोध करे क्योंकि विरोध करने से वो बंद नहीं रह जाएगा फिर फिर जिस उद्देश्य से बाधपस्ती जंगल में गया है उसका उद्देश्य नष्ट हो जाता है उद्देश्य क्या था तो स्वामी जी दो उपाय कहते यहाँ पर कहते एक तो तप इस आश्रम में विचार करना चाहिए तप अर्थात विद्या का संपादन करना उचित है अब तब क्या है जिस, जिस वस्तु या जिस विषय को या जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ता है सहन करना पड़ता है विनम्र होना पड़ता है इच्छाओं को मारना पड़ता है जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चाहे वो जान का तप हो चाहे वो किसी कार्य को करने का तप हो चाहे किसी को पढ़ाने का तप हो तो तप की आवश्यकता वहां पर होती है उस आश्रम में होती है वैसे तो सभी आश्रमों में तप बहुत जरूरी है लेकिन यहां जो कि बानपस्थ का प्रकरण चल रहा है तो कहते हैं कि बाण प्रस्ती वहां जाकर के बिगड़े नहीं बने बाण अगर बाणप में जाकर के बिगड़ गया तो उस बाण की और बाणप आश्रम की शोभा ही खत्म हो जाएगी। तो बाण में जाकर क्या करें? ज्ञान का अर्जन करें, स्वाध्याय करे और जो अतिथिया है उनका सत्कार करे उनको फलों से सत्कार करके करे उनका उनका भोजन स्वादिष्ट बनाए तो ये सब जो चीजें बाणपस्तियों के लिए बताई गई हैं तो कहते हैं कि इसमें घर से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए और घर बहुत कम जाना चाहिए और बल्कि यहां तक लिखा है कि स्त्री को भी घर में ही रखे ग्रस्त में ही रखे और उसको कहे कि तू तो इन बच्चों का मार्गदर्शन करती रहे ये जो बच्चे है ना इनको सुधारते रहना और अगर पत्नी नहीं मान रही है तो दोनों ही चले जाओ बाण में तो वहां जाकर के रहें और अपना स्वाध्याय करें ग्रस्तों की बातें बाधप्रस्थियों में ना हो कि ग्रस्थियों की बातें तो ग्रस्तों में बहुत हम करते रहे अब ग्रस्तियों की बातें बाणप्रस्थियों में करते हैं तो इसका मतलब है कि बाण गौण हो जाता है और वो घर जो कभी घर में था वो घर बान में आ जाता है तो वही बातें वही कथाएं, वही चर्चाएं बाधपस्त आश्रम में जब हम करने लगते हैं तो फिर वो बास्थ नहीं रह जाता है। फिर वो ग्रस्त ही रहता है भले ही वो बन में रह रहे हो आगे कहते हैं कि सन्यास सन्यासी को उचित है कि सारे जगत में घूमे और सदुपदेश करे यही उसका मुख्य कर्तव्य कर्म है यथा उपदेश के विषय में मनु कहते हैं कहते है, सन्यासी क्या है त्याग्रिय कर दिया जिसने वैदिक आध्यात्मिक न्यास फलाना न्यास लोग कहते न्यास हमने बना दिया और न्यास क्या है न्यास का मतलब है कि किसी अच्छे काम के लिए कुछ धन का एकत्रित कर देना ये तो संक्षिप्त अर्थ है इसके बहुत सारे अर्थ हैं। तो सन्यासी के लिए भी न्यास शब्द का प्रयोग हो रहा है तो यहां न्यास का अर्थ है कि जो उसने बाण में ग्रस्त में ब्रह्मचर्य के आश्रम में जिन बंधनों को उसने बहुत मजबूत कर लिया था बंधन कौन से आप सब जानते हैं राग द्वेष के बंधन सबसे बड़े बंधन हैं तो इन तीन आश्रमों में जिन बंधनों में बाण फंसा रहा अब उन बंधनों से अपने आप को अलग कर लीजिए अब वो रागद्वेष सन्यासी में नहीं आने चाहिए जो बाण में आश्रम में थे या जो ग्रस आश्रम में थे या जो ब्रह्मचर्य के आश्रम में थे क्योंकि राग द्वेश अगर सन्यासी हो जाता है तो वो पक्षपाती होगा ही और सन्यासी लिए कहा है कि राग द्वेश क्षयचा ब्रह्म तत्व कल्पत इस तरह के श्लोक आते ना कि पहले क्या करे प्रचार के लिए चाहे भले ही कम निकले पहले राग देशों को क्षय करने के लिए ध्यान करें साधना करें ज्ञान विज्ञान का अर्जन करें और जब वो अपने राग देशों पर जब वो काबू पाले जब वो अपनी मन इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण रखे और राग देश के उत्पन्न होने से क्या होता है कि राग में जब कोई बाधा डालता है तो क्रोध उत्पन्न होता है अपमान जैसी बात हमें लग जाती तो सन्यासी के लिए कहा कि ये जो सबके क्लेशों की जड़ है जो सब अविद्या की जड़ है ये मुख्य रूप से दो ही हैं बाकी सब में समाय हुए रागद्वेश जैसे अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश पंच क्लेसा तो पंच क्लेसा में देखे जाए तो ये राग द्वेश के अंदर ये अविद्या और ये अस्मिता और अभिनिवेश ये तीनों के तीनों उसमें समाहित हो जाते तो कहें कि फिर वो क्या करे कहते सारे जगत में घूमे पर सारे जगत में किस लिए घूमेगा तो वन दो व्यक्तियों के दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए है एक तो ब्रह्मचारी बन में रहे यानी गुरुकुल पहले होते थे तो जंगल में हुआ करते थे अब दूसरा जो है वो वानप्रस्त वो भी बन में रहे तो केवल गिरस्थ और संन्यासी इन दो के लिए संसार है क्योंकि सन्यासी भी वन में अगर रहेगा कुछ समय के लिए रहा जा सकता है एकांत में तपस्या करने के लिए ध्यान करने के लिए अपनी कुवृतियों को देखने के लिए वन में रहा जा सकता है लेकिन उसका मुख्य काम है प्रचार करना तो समाज में जाकर के क्या करे वो जगह जगह घूमे और जहां भी उसकी आवश्यकता है वहां राग द्वेष को छोड़ करके वो उन ग्रस्थियों को समाज वालों को नेताओं को लेखकों विचारकों को जहां भी उसकी आवश्यकता पड़े वहां उनको सत्य का उपदेश करे उनकी आंखें खोले आंखें खोलने का काम केवल संन्यासी कर सकता है ना तो ब्रह्मचारी कर सकता है ना गृहस्थी कर सकता है ना वाणी कर सकता है क्योंकि अभी इतने संस्कार है अंदर की वो आंख खोलने ही नहीं देते वो बंद खोलते है कहते बंद करो वो बेचारा डर के मारे बंद कर लेता है अचानक है कैसी प्रेरणा आती कि क्या कह रहे हो तुम्हारे जीवन में तो है नहीं तो इसलिए सन्यासी आंख खोल करके चलता है और आंख खोल करके वो सत्य सत्य का उपदेश करता है लोगों को ठीक ठीक मार्गदर्शन देता है किसी को ना तो अंधविश्वास में फंसता है ना किसी को फसाता है आगे कह रहे हैं कि यही उसका मुख्य कर्तव्य है यथाउपदेश के विषय में मनु कहते हैं दृष्टि पूतम् पूतम न सेलम पिवेत सत्य पूतम वाचम मनापूतम समाचार ये विशेष रूप से यहाँ पर सन्यासी के लिए कहा जा रहा है कि दृष्टि पूतम् न अपनी दृष्टि को पवित्र रखकर रखे अपनी दृष्टि को अपने दृष्टि में जो भाव आते हैं जो विचार आते हैं उनको पवित्र रखे और जब मार्ग में चले तो ऊंचा नीचा देख के चले कई लोग यूं ही चलते रहते हैं आगे कुछ आ जाते तो, तो उनको पता ही नहीं लगता फिर वो कहते हैं महाराज थोड़ा देख के चलो तो सन्यासी के लिए, वैसे तो सन्यासी के लिए लेकिन सबके लिए है मुख्य रूप से यहाँ पर सन्यासी के लिए कहा जा रहा है कि सन्यासी क्या करे एक तो अपनी दृष्टि में सुधार करे जो दृष्टि उसकी ग्रस्त में थी जो बाण उसकी दृष्टि अब कुछ शोधित होनी चाहिए परिवर्तित परिवर्धित पवित्र होनी चाहिए तो कहते हैं कि उस दृष्टि को साथ में रख करके नशे पादम रास्ते पर चले ऊंचा नीचा देख करके चले और क्या करे वस्त्र पूतम जलम पवित वस्त्र से छाना हुआ जल पे अब आजकल वस्त्र से तो कोई छानते नहीं है वो लगा रखे वाटर कूलर वाटर इसका क्या नाम है प्यूरिफाइड आयरो तो ये आयरो का पानी पियो सन्यासी भी पिए और बानपस्ती पिए और ब्रह्मचारी ग्रस्थी सब पिए क्योंकि ये उस समय का श्लोक है जब ये आयरो वगैरह कुछ नहीं थे ये कह उसमें भी कपड़ा लगा होगा। है उसमें भी कह रहे हैं कपड़ा लगा हुआ तो इसका मतलब है कि हम अभी पुरानी संस्कृति में जी रहे हमने छोड़ी नहीं है पूरी तरह से तो कहते हैं कि वस्त्र को छान के जल पिए वस्त्र कैसा हो होना चाहिए साफ सुथरा होना चाहिए बढ़िया साफ उसको छान करके जल पीने से क्या है कि जल के अंदर कोई अगर कुछ पड़ा हुआ है तो उस छन्नी में वो रह जाएगा उस कपड़े में रह जाएगा और वो शुद्ध जल पिए पिएगा वस्त्र लगा करके फिर उस जल का पान करें सत्य पूतम वदेद वाचम और सत्य से पवित्र करके वाणी का प्रयोग करे पर कई बार लोग सत्य तो बोलते हैं पर इतना कठोर बोलते हैं कि वो सत्य भी उनका खतरे में पड़ जाता है सिद्धांत तो अच्छे है सिद्धांत तो होना चाहिए लेकिन सिद्धांत को अलग ढंग से रखना चाहिए कि सामने वाला सहन कर ले सत्यम ब्रुआयात प्रियम ब्रुआयात सत्य तो बोले लेकिन आगे कह दिया मनु जी ने सावधान ये भी साथ में जोड़ो केवल सत्यम ब्रुआयात नहीं प्रियम ब्रुआ और इसको और खोल दिया कि ना सत्यम ब्रुआयात प्रियम ब्रुआया मा बुरुयात सत्यम प्रियम जो सत्य बोलने में कठोर है सत्य तो है लेकिन हम उसको बहुत कठोर बनाकर के बोलते हैं उसको चुभता है हम सत्य मीठा भी तो बोल सकते हैं ना पर सत्य मीठा बोलने के लिए हमें ज्ञान चाहिए कैसे मीठा करें हम तो कड़वी गोली खाए हुए तो वो सत्य निक, कड़वाई निकलता है तो कहते हैं कि सत्य को मीठा बना करके आप बोलिए कोई गलती करता है हम एकदम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं घर में कोई भी गलती करता है बड़ी गलती करता है छोटी गलती करता है और जब उससे पूछते हैं कि तुमने ये किया तो कहता कि नहीं मैंने तो नहीं किया झूठ तो बोल देता अब ऐसी स्थिति में एक तो यह है कि आपको पता है हमें पता है कि इसने दोस्त किया है एक तो है कि उसको कठोर दंड दे करके प्रताड़ित करके वाणी से भी प्रताड़ित करे और दंड से भी पढ़ा उसको पीड़ा पहुंचाए वो सहलेगा पीड़ा भी सहलेगा आपका दंड भी सहलेगा लेकिन अंदर एक विरोध में आ जाएगा वो वो जानेगा कि हाँ ये जो दंड देने वाला है चाहे वो माँ है या पिता है या कोई भी है इसके अंदर क्रूरता भरी पड़ी है मैं भले ही झूठ बोला हूं लेकिन इतना बड़ा दंड इस छोटे से झूठ के लिए झूठ बोलने का वो साहस नहीं कर रहा है क्योंकि कई बार भाई से भी आदमी सत्य नहीं बोल पाता वो सोचता है कि जगह झूठ बोला तो और ज्यादा मुझे दंड मिलेगा दंड की मात्रा बढ़ जाएगी इसलिए वो डर के कई बार विद्यार्थी या कई बार कोई भी दोषी डर के मारे वो सत्य नहीं बोल पाता वो झूठ बोलता रहता है बोलता रहता है तो ऐसी स्थिति में सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात उसको समझाओ कि तुम तुमने जो किया है वो मैं जानता हूं और मैंने देख भी लिया है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सावधान करता हूं कि अगर ऐसा तुम करते हो नुकसान तुम्हारा है मेरा तो नुकसान है नहीं और अगर करना चाहते तो करो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नुकसान आपका होगा और उसको नुकसान के दो तीन उदाहरण बता दे कि उसने ऐसा किया, तो किया तो उसका ये उदाहरण उसने ऐसा किया तो उसका ये उदाहरण और वो सब के सब बिगड़े सब के सब बर्बाद हुए और सब के सब कोई सीधा उन्नति का रास्ता नहीं निकाल सके जैसे सुबह अपने आचार्य सोमदेव जी कह रहे थे कि पूरा पंजाब नशे की, की लत में व्यस्त है और अस्त व्यस्त है वो यूँ कह सकते हैं नशे की लत में वो अस्त व्यस्त है व्यस्त भी नहीं है और अस्त भी नहीं है अस्त हो तो मर जाए छुट्टी है अस्त हो गया जैसे सूर्य अस्त हो जाता है आदमी अस्त हो जाता है पर वहां स्थिति है कि अस्त और व्यस्त वो दोनों है ना मरते हैं ठीक से न जीते हैं ठीक से वो क्यों है वो इसलिए है क्योंकि वो इस चीज को अच्छा मान करके चलते और उन्हें समझाने वाले उनको क्या करते हैं अपमानित करते हैं अपमानित की भाषा में उनको समझाते होंगे अगर समझाते भी होंगे तो लेकिन अगर उनको नशे की ठीक ठीक हानियों का चित्र उनके सामने खींच दिया जाए कि ये नशा अगर आपने किया तो आप इस देश के एक उन्नत स्वास्थ्य वाले नहीं बन सकते आप देश के जवान नहीं बन सकते आप प्रतिकूल में ठहर नहीं सकते आपको अपने कर्तव्य का ही भान नहीं होगा अपने कर्तव्य से आप अनविज्य रहोगे अगर इस तरह की नशे से हानिया और उसके कर्तव्यों के प्रति अगर उसको सचेत किया जाए तो मैं नहीं समझता कि वो व्यक्ति ज्यादा दिनों तक नशे के अंदर अस्त व्यस्त रहेगा वो व्यस्त रहेगा अस्त तो छोड़ देगा व्यस्त रहेगा तो ये जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां मनुष्य के अंदर कुछ तो ऐसी होती हैं कि जो पूर्व जन्म के संस्कार लेके आती है कुछ ऐसी होती हैं कि हम समाज वालों से संगत से सीख लेते हैं संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है एक अच्छा भला विद्यार्थी एक अच्छा भला लड़का एक अच्छा भला पुरुष भी अगर कुसंगति में चला जाता है चला जाता है तो उसकी स्थिति वही बन जाती है थोड़े दिनों बाद वही भाषा बोलेगा वही संकेत करेगा वही इशारे करेगा वही सब कुछ करेगा जो उसका साथ वाला कर रहा है बच नहीं सकता अब एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और वो यहाँ दो साल तीन साल से रह रहा है वो यज्ञ के मंत्र बोलेगा गायत्री मंत्र बोलेगा और एक शहर का रहने वाला बच्चा वो रात दिन फिल्मी गाने सुनता है तो वो यज्ञ के मंत्र कैसे बोलेगा वो वही बोलेगा तो इसमें यही समझ में आता है कि जिसकी जैसी ही संगति जैसा जिसका साथ होता है उसके अवगुण या उसके गुण दोनों में हम लगा सकते हैं उसके अवगुण या गुण दोनों हमारे ऊपर हावी रहते हैं और हम धीरे धीरे सम्मोहित होकर के उस जैसे बन जाते हैं वो अपवाद होता है कि कोई ये सोचे कि नहीं मैं उसको बदल दूंगा पर मैं नहीं बदलूंगा ऐसे अपवाद तो बहुत थोड़े होते अधिकतर वो लोग होते हैं और विशेष रूप से जो प्रारंभिक आयु जो होती है तेरह से बीस बाईस तक की इसमें आदमी संगत के अनुसार बदलता चला जाता है इसलिए इस आयु में मार्गदर्शन की विशेष आवश्यकता होती है तो कहते हैं कि सत्यम सत्य वदेदवाचम सत्य बोले प्रिय बोले किसी विद्यार्थी को समझाना है किसी अपने बच्चे को समझाना है या घर परिवार में मान लीजिए बहू है, है तो आपस में प्यार से एक दूसरे के दूसरे के संबंध में कह सकती हैं जैसे मान लीजिए किसी की चोरी करने की आदत है वो कहीं भी हो सकती है वो कहीं भी हो सकती है ऐसा नहीं कि, कि कि कि आश्रम में नहीं होगी घर में ही होगी सब जगह सब तरह के लोग रह सकते हैं रहते हैं सब तरह के लोग रहते हैं तो अब पता लग गया तो अब क्या करें एक तो यह है कि हम पूरे आश्रम में या पूरे घर में उसकी डुगडी पीट दें। घर में हम रह रहे हैं कि इस बहू ने जो है आज चुपके से गिलास दूध पी लिया है और सास बोल रही जोर जोर से कि बड़ी कुलक्षणी आ गई है ये चुपके से दूध पीने लग गई इसे अपने बेटे का ध्यान नहीं अपने पति का ध्यान नहीं इसे तो अपना ध्यान है और ऐसे करके पड़ोस में जाकर के वो अपनी बहू की निंदा करती है तो इससे क्या है वातावरण बिगड़ता है और बहू भी जो भले ही उसने चोरी से एक गिलास दूध पी लिया है मान लीजिए तो वो आगे चल के दो गिलास भी पी सकती है वो कहेगी ठीक है तू जितनी मुझसे कहेगी ना उतना मैं और ज्यादा मन में सोचेगी और फिर वो बड़े घोटाले करेगी वो बहू वो सास भी कर सकती प्यार उसको समझाओगे देखो मैं भी पहले ऐसे ही किया करती थी मैं भी पहले ऐसा ही था लेकिन मुझे समझ में आया तो मैंने ये जो दुर्व्यसन है वो छोड़ दिया और मुझे इसमें बहुत अपना लाभ दिखा मुझे आदत तो वो अब नहीं है अब मुझ पर लोग विश्वास करते हैं पहले लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते थे अब इस तरह से अगर हम आप समझाएंगे तो हो सकता है उस दोषी को अपना दोस्त समझ में आ जाए तो सत्य बोलो प्रिय बोलो और मना पूतम समाचारित ये मन जो है ना ये बहुत हमारे अंदर अराजकता मचाए रखता है इसलिए बार बार संकल्प सूक्त हम पढ़ते हैं शाम को तनमे मना शिव संकल्प वस्तु छह बार, बार। द्वेष क्या है द्वेश जो है मन की विकृत अवस्था है और उसमें भी हम छह बार पढ़ते हैं छह बार सुबह पढ़ते हैं छह बार शाम पढ़ते हैं तो कितने बार हो गए बारह बार हो गए पर बारह बार में हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे क्या हम बारह बार, बार द्वेष छोड़ने का कोई संकल्प लेते हैं दिन में व्यवहार में ठीक है मंत्र तो बोल लेते हैं पर हो सकता है कईयों को मंत्र के अर्थ भी ना आते हों और बस बो, बोल रहे हैं बस बोलना स्वभाव है जैसे कैसेट लगा देते हैं और वो चलती रहती है और पूजा पाठ की चल रही है या संध्या की चल रही है या गायत्री चल रही है कई घरों में आप जाके पूछो बच्चे से गायत्री मंत्र याद है हाँ हाँ हा। गायत्री मंत्र याद है अच्छा सुनाओ और सुनाएगी जैसे तैसे करके उल्टा सीधा जो भी है फिर पूछूंगा अच्छा आपको इसका अर्थ भी आता है क्या अर्थ तो नहीं आता और बिना अर्थ के तो ये अनर्थ है तो गायत्री मंत्र पढ़ के भी तू तू क्या सोचेगी इसके बारे में तू क्या करेगी या तू क्या कर सकता इससे कोई लाभ तो ले नहीं सकता हम जब किसी शब्द को बोलते हैं तो उसका अर्थ भी तो हमें आना चाहिए ना और शब्द और अर्थ का संबंध अर्थ तो हमने छोड़ दिया केवल शब्द शब्द को हम बोल रहे हैं तो वो शब्द तक ही सीमित रह जाएगा तो हम जो भी बोलते हैं हम जो भी कहते हैं हम हम जो भी पढ़ते हैं वो अर्थ सहित होना चाहिए तो इसी तरह संध्या के मंत्रों में द्वेष छोड़ने की प्रार्थना है हम भी द्वेष छोड़ने के लिए ये अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगा सकते हैं दुर्बल व्यक्ति किसी बुराई को छोड़ नहीं सकता दुर्बल व्यक्ति डूबता है और सबल व्यक्ति पार हो जाता है तैरने वाला पार हो जाता है डूबने वाला डूब जाता है तो इसी तरह से ये बात सब जगह घटेगी कि जो दुर्बल व्यक्ति होते ना वो जल्दी बुराइयों के शिकार हो जाते उनको जल्दी बुराई पकड़ लेती है जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किसी से ही किसी के पद से किसी की प्रतिष्ठा से किसी की बुराई से प्रभावित हो जाते और बिना सोचे समझे उसके पीछे चलने लग जाते फिर पता लगता हो ये तो बहुत बुरा हुआ समझाते हैं घर के लोग नहीं मानता है नहीं मानता फिर उसके जब परिणाम आते हैं पुलिस में बंद हो जाता है जाकर के पुलिस पकड़ के ले जाती है घर वालों को बुलाती कि देखो तुम्हारे सपूत ने क्या किया है वो सपूती है और फिर कहते हो फिर ये जो व्यवस्था है ये आरंभ से ही अगर हम अपने बच्चों के बीच में थोड़ा सा रख दें कि भाई जो करना है सोच समझ के करिए कोई दिक्कत नहीं करिए ना चोरी करना है तो चोरी करिए पर उसके लाभ हानि पर विचार कर सकते हैं आप तो यहां पर कहा है कि मनापूतम समाचार है तो मन से हम सब कुछ करते हैं इसलिए कहा कि मन को पवित्र करो मन में झाड़ू लगाओ झाड़ू लगाओगे ये लगाओगे झाड़ू तो वहां पहुंचेगी नहीं तो अपने सद्विचारों की झाड़ू लगाइए और सत्य जी कह रहे थे जब मैंने कहा था कि बांध प्रस्त फूल भी रखें तो फूलों क्या करेंगे फूलों की सुगंध लो कोई अतिथि आ जाए उसके गले में पहना दो तो ये फूलों का भी वहां उपयोग हो जाएगा और तो शांति दौ शातिरक्ष शाति पृथिवी शातिराप शांतिषधया शाति